दूर फेंक देता है या दूर फेंकने की चेष्टा करें शताब्दियों से जिस दिशा की ओर उसकी विशेष गति हुई है उससे मुड़ जाने का प्रयत्न करें और यदि वह अपने इस कार्य में सफल हो जाए तो वह राष्ट्र मृत हो जाता है अतएव यदि तुम धर्म को फेंक कर राजनीति समाज नीति अथवा अन्य किसी दूसरी नीति को अपनी जीवन शक्ति का केंद्र बनाने में सफल हो जाओ तो इसका फल